श्री गर्ग संहिता चालीसवां अध्याय शकुनी के जीव स्वरूप सुख का निधन नारद जी कहते राजन शकुनी के चले जाने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न आदि समस्त यादवों को बुलाकर इस प्रकार कहा श्री भगवान बोले पूर्वकाल में सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में इस शकुनी नामक दैत्य ने चार युगों तक निराहार रहकर तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसंतुष्ट किया चार युग व्यतीत हो जाने पर साक्षात महेश्वर देव ने प्रसन्न होकर दर्श दिया और कहा वर्मा मागो दैत सकुने ने उनको प्रणाम किया उसका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए उसने दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी में धीरे से कहा प्रभो यदि मैं मरूँ तो भूतल का स्पर्श होते ही फिर जी जाऊं और आकाश में भी हे देव दो घड़ी तक मेरी मृत्यु ना हो दैत्य के इस प्रकार कहने पर भगवान हर ने उसे दोनों वर दे दिए और पिंजरे में रखे हुए एक तोते को देकर उस नतमस्तक दैत्य से कहा निष्पाप दैत्य यह तोता तुम्हारे जीवन के तुल्य है तुम इसकी सदा रक्षा करना असुर इसके मर जाने पर तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरी ही मृत्यु हो गई है उसे इस प्रकार वर देकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए इसलिए दुर्ग में तोते की मृत्यु हो जाने पर शकुने का वध होगा नारद जी कहते हैं यह कहकर वीरों की उस सभा में भगवान देवकी नंदन ने गरुड़ को शीघ्र बुलाकर हंसते हुए मुक्त से कहा श्री भगवान बोले परम बुद्धिमान गरुड़ मेरी बात सुनो तुम चंद्रावती पुरी को जाओ वह पुरी सौ जोजन विस्तृत है और दैत्यों की सेना से घिरी हुई है सुवर्ण और रत्नों से मनोहर प्रतीत होने वाले गर्भ महलों तथा विचित्र उपवनों तथा उद्यानों से सुशोभित है बड़े बड़े दैत्य उसकी शोभा बढ़ाते हैं उसके प्रत्येक दुर्ग में और दरवाजों पर दैत्य पुंग उसकी रक्षा करते हैं उस पुरी में जाकर तुम शक्नी के महल के भीतर पिंजरे में सुरक्षित तोते को मार डालो नारद जी कहते राजन उस पुरी को देखने के लिए गरुण ने क्ष तो उदाहरण कर लिया वे दैत्यों से अलक्षित रहकर अट्टालिकाओं तथा थोलिकाओं का निरीक्षण करते हुए उड़ उड़कर एक महल से दूसरे महल में होते हुए शकुनी के महल में जा पहुंचे दैत्य के जीवन स्वरूप सुख की खोज करते हुए गुरुजी क्षण भर वहाँ खड़े रहे उस समय दरित्राजकनी वहाँ युद्ध के लिए कवच धारण किए भांतिभा के अस्त्र शत्र ले रहा था उस वीर का हृदय क्रोध से भरा हुआ था राजन उसकी पत्नी मदालसा उसकी कमर में दोनों हाथ डालकर बोली मदालसा ने कहा राजन प्राणनाथ तुम्हारे सारे सुहृद अनुकूल चलने वाले भाई तथा उद्भट दैत्य प्रवर युद्ध में मारे गए यादवों के साथ युद्ध करने के लिए न जाओ क्योंकि उनके पक्ष में साक्षात भगवान हरि आ गए हैं उन्हें तत्काल भेंट अर्पित करो जैसे कल्याण की प्राप्ति हो स्वनी बोला प्रिय यादवों ने बलपूर्वक मेरे भाइयों का वध किया है अतः मैं अपनी सेनाओं द्वारा उन्हें अवश्य मारूँगा भगवान शिव के वरदान से भूतल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी प्रिय चंद्रना चन, चंद्र नामक उपद्वीप में सुंदर पतंग पर्वत पर इस समय मेरी मेरा जीव रूपी विद्यमान है शंखचूर्ण नामक सर्प दिन रात उसकी रक्षा करता है इस बात को कोई नहीं जानता फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है नारद जी कहते हैं राजन शुक विषयक वृत्तांत सुनकर दिव्यवाहन गरुड़ ने वहां से चंद्र नामक उपद्वीप में जाने का विचार किया वेग से उड़ते हुए गरुड़ समुद्र के तट पर जा पहुंचे और चंद्र द्वीप की खोज करते हुए आकाश में विचरने लगे सत्योजन विस्तृत एवं भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र पर दृष्टि करते हुए पक्षराज गरुड़ लता से मनोरम सिंघल द्वीप में पहुंच गए वहां के लोगों से गरुड़ ने पूछा इस स्थान का क्या नाम है उत्तर मिला सिंघल द्वीप तब वहाँ से उड़ते हुए गरुड़ बड़े वेग से त्रिकोट पर्वत के शिखर पर बची हुई लंका में जा पहुँचे लंका जाकर वहाँ से भी उड़े और पाँचजन्य द्वीप में चले गए पांच पांचजन्य सागर के निकट पहुँचने पर बलवान पक्षराज गरुड़ को बड़ी भूख लगी उन्होंने हठात तीखी चोत द्वारा बहुत से मत्स्य पकड़ लिए उन्हीं मत्स्यों में एक बड़ा भारी मगर भी था जो दो योजन लंबा था उसने गरुड़ का एक पैर पकड़ लिया और पानी के भीतर खींचने लगा गरुड़ अपना बल लगाकर उसे किनारे की ओर खींचने लगे राजन उस समय राज घड़ी तक उन दोनों में खींचा तानी चलती रही गरुड़ का वेग बड़ा प्रचंड था उन्होंने अपने तीखी चोर से उस मगर की पीठ पर इस प्रकार चोट की मानो यमराज ने यमदंड से प्रहार किया हो उसी समय वह मगर का रूप छोड़कर तत्काल एक महान विद्याधर हो गया उसने साक्षात गरुण को मस्तक झुकाया और हंसते हुए कहा विद्याधर बोला न पूर्वकाल में हेमकुंडल नामक प्रसिद्ध विद्याधर था एक दिन देवमंडल में सम्मिलित हो मैं आकाश गंगा में स्नान करने के लिए गया वहाँ श्रेष्ठ कक्ुस्त पहले से स्नान कर रहे थे हँसी हंसी में उनका पैर पकड़कर मैं उन्हें जल के भीतर खींच ले गया तब कक्स्त ने मुझे साप दे दिया कहा दुर्बुद्धे तुम मगर हो जा तब मैंने उन्हें अन्य विनय से प्रसन्न किया वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और वर देते हुए बोले गरुड़ के चोच का प्रहार होने पर तुम मगर की योनी से छूट जाओगे सुब्रत आज आपकी कृपा से मैं ककुष्ट मुनि के सांप से छुटकारा पा गया नारद जी कहते हैं जो कहकर जब हेमकुंडल नामक विद्या है स्वर्गलोक को चला गया तब गरुण दोनों पाखों से उड़कर वहाँ से जवम मंडल में पहुँच गए वहाँ से वेग पूर्वक उड़ते हुए वे हरिण नामक उपद्वीप में गए वहाँ अपांतर तमा नामक मुनि बड़ी भारी तपस्या करते थे उनके आश्रम में जाने पर पक्ष राज गरुड़ की एक पाख टूटकर गिर गई उसे देखकर कर अपांतरतमा नामक मुनि गरुड़ से बोले पक्षिण मेरे मस्तक पर अपनी पाँख रखकर तुम सुखपूर्वक चले जाओ तब गरुण उनके मस्तक पर पाँख रखकर आगे बढ़ गए अपने ही समान अनेकानेक चंद्रोपम पंख गरुण ने उनके सिर पर देखे इससे बड़े उन्हें बड़ा विस्मय हुआ तब अपांतर अपांतरतमा मुनि गरुड़ से बोले पक्षराज जब जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तब तब सदा गरुड़ की एक पंख यहाँ गिरती है कल्पकल्प कल्प में श्री कृष्ण चंद्र का अवतार होता है और तब तब मेरे मस्तक पर गरुड़ का पंख गिरता है इस प्रकार यहाँ अनंत पंख पड़े हैं जो सबके आदि अंत बताए जाते हैं उन भगवान श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ नारद जी कहते हैं यह सुनकर गरुण आश्चर्यचकित हो उठे उन्होंने उन मुनिवर को प्रणाम करके फिर अपने उड़ान भरी और आकाशमंडल में होते हुए वे रमणक द्वीप में चले गए वहाँ सर्पों से बली लेकर वे आवर्तक द्वीप में गए और वहाँ के सुधा कुंड में सुधा का पान करके बलवान पक्षराज शुक्ल द्वीप में जा पहुँचे वहाँ उन्होंने मुझसे चंद्रद्वीप का पता पूछा फिर मेरे कहने से पक्षी गरुड़ उत्तर दिशा की ओर गए इस तरह वे खगेश्वर चंद्रद्वीप के पर्वत पर जा पहुँचे वहाँ विनता नंदन ने जल दुर्ग और अग्नि दुर्ग देखा मिथिलेश्वर बलवान पक्षराज ने सारे जलदुर्ग को अपनी चोट में लेकर उसी से अग्नि अग्निदुर्ग को बुझा दिया वहां पर्वती कंदरा के द्वार पर जो लाखों दैत्य सोए थे वे उठ खड़े हुए उनके साथ दो घड़ी तक गरुड़ का युद्ध चलता रहा पक्षराज ने युद्ध में अपने पंजों से कितने ही राक्षसों को विदीर्ण कर डाला किन्हीं को पाखों से मारकर धराशायी कर दिया कुछ दैत्यों को चोत से पकड़कर बलवान पक्षराज ने पर्वत के भाग पर पटक दिया और फिर उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया कुछ मर गए और शेष दैत्य दसों दिशाओं में भाग गए इस तरह दैत्यों का संहार करके पक्षराज गुफा में घुस गए वहां शंखचूर नामक सर्प के मस्तक पर उन्होंने अपने चमकीले पैर से आघात किया शंखचूर गरुड़ को देखकर अत्यंत तिरस्कृत हो पिंजरे के तोते को पानी में फेंककर शीघ्र ही वहां से पलायन कर गया राजन गरुड़ ने पिंजरे से सुख को तत्काल अपनी चोट में लेकर आकाश में उड़ते हुए युद्धस्थल में जाने का विचार किया तब तक भागे हुए दैत्यों का महान कोलाहल आरंभ हुआ हरेश्वर तोता ले गया तोता ले गया इस प्रकार चिल्लाते हुए उन असुरों की आवाज़ आकाश में और संपूर्ण दिशाओं में फैल गई और दैत्य की सेनाओं के लोगों ने भी इस बात को सुना स्वर्ग भूतल एवं समस्त ब्रह्मांड में तोता ले गया तोता ले गया कि आवाज़ गूंज उठी जिसे सुनकर असुरों से ही सपने सशंक हो गया वह शूल लेकर तत्काल चंद्रावती पुरी से उठा और गरुड़ तोते को ले गए हैं यह सुनकर रोज पूर्वक उनका पीछा करने लगा उसने गरुड़ को अपने शूल से मारा तो भी उन्होंने मुख से तोते को नहीं छोड़ा वे सातों समुद्र और सातों द्वीपों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते गए दैत्यराज स्वप्नि ने प्रत्येक दिशा में और आकाश के भीतर भी उनका पीछा किया राजन नागान तक गरुड़ आकाश में भ्रमण करते हुए कोट योजन तक चले गए दैत्य के त्रिशूल की मार से वे छत विक्षत हो गए तथापि मुख से तोते को छोड़ नहीं सके राजन लाख योजन आकाश में जाने पर पिंजरे सहित पत्थर की भांति सुमेरु शिखर परिजरा टूट गया और महायुद्ध में श्री कृष्ण के पास चले गए राजन दैत शुक्नि खिन्न चित्त हो चंद्रावती पुरी में लौट गया इस प्रकार श्री गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुला सुसंवाद में गरुड़ का आगमन नामक चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ